त्रिशब्दीलिंग में त्रिशब्द का स्त्रिंग में जहाँ जहाँ अचिर लगा वहीं के रूप में लिख कर दिखाओ अचिर यदि कहीं लगा है तो वहीं के रूप पर लिख कर दिखाओ त्रिशब्द का स्त्रीलिंग में और कहाँ अचिर लगना था नहीं लगा आम में लगना था लगाना नहीं आशीज तो नहीं लगा, लगा। आम लगा ना हाँ देखो <laughs> ये आगे है उन्होंने मालूम है आम में लगाया नहीं लगा पता नहीं आपको मालूम पर मालूम नहीं यार नहीं लगा नहीं लगा क्यों नहीं लगा आज़ादी होती नहीं पर भी? क्यों नहीं लगा ए नौतीस हाँ ये तो अगर अधिक कृष्णानंद बताओ आम में सत्ताईस नौतीस से छत्तीस निश्चित कर दिया हैं? कौन कम निश्चित कर लिया आम पर शिवरी तो लगे नहीं क्यों कोई कारण है कोई आदेश बताओ नहीं वो नहीं क्या नहीं ऐसा नहीं भी बीच मतलब नहीं वाह क्या है मतलब भारती कर मरते बोलो नुम अच्छे थ्रिज भात पाइबे थ्रीज हाँ याद नहीं बोलो जो से बोलो हाँ क्या है बोलो सब नुमा अच्छी रही तो नहीं लगा क्या लगा चतुर शब्द का स्थले में रूप बनाएंगे क्या शब्द है चतुर उसमें त्रिजवध भाव जहाँ होता है वहाँ का रूप लेखाओ रूप लेकर दिखाओ बात नहीं करना अपने आप लिखना है तो लिखना नीचे बढ़ाना क्या लिखा नहीं और कोई है किसको मालूम है लिखा नहीं लिखाया नहीं आपने लिखा है नहीं नहीं कहाँ कितने साल हुआ क्या सूत्र कोई सूत्र तो हुआ क्या सूत्र है, है? चीजित वो त्रिजुआ दुआ करता है त्रिजुआ तो करने वाले कोई सूत्र है नुम जीरो त्रिजवा होता है नहीं चतुर्स को त्रीज दभाव कहीं होता है नहीं होता है तीसरी चतुरी जो आदेश होता है वो त्रीजो दबाव करता है क्या नहीं <laughs> कितने रुपये <पो> लिखा है <laughs> <laughs> अभी काट दे लिखा है नहीं कि मैंने लिखा है ना तीसरी चतसरी ये शत्र तो नहीं तो क्या आपत्ति बताओ अब आप कोई नहीं बोलो जिसको पूछेंगे विष्णु बोलो सूत्र नहीं रहेगा तो क्या आपत्ति है कोई आपत्ति है नहीं क्या है नोट हो जाएंगे दीर्घ हो जाएगा अभी दीर्घ नहीं होता है क्या रूप बनता है कितने रूप बनता है क्या बनता है हाँ ठीक है दीर्घ निषेध करता है तीसरे नाम बनता है स्वतंत्र नहीं रहेगा तो दीर्घ कैसे होगा नाम निषेध है अभी दि शब्द है क्या शब्द द्वि दी का पुलिंग में रूप बना है हाँ प्रथम तो विभूति क्या बना दो बना यहाँ द्वि प्रातिपद है, आगे विभूति क्या आएगी ओ क्या सत्र लगेगा तेदादीनामो क्या सूत्र कितने पद सूत्र में है तेदादीनाम तो क्या निमित्त है क्या पर रहता होगा विभक्ति पर आते हैं, विभक्ति कौन है? अविभति है किस सूत्र से हाँ अ हो जाएगा दो, फिर दिल्ली में अजाद्य तो स्टाप हो जाएगा बन जाएगा दवा दवा अगर अ दवा अगर अ क्या सूत्र लगेगा औंग क्या करेगा औंग को क्या देश होगा सी का क्या रहेगा दवा अगर ई क्या सूत्र लगेगा क्या रो बनेगा द्वितीय व्यत में दि और भ्याम में क्या बनेगा दीर्घ किस सूत्र से हुआ आजाद आजाद आप हुआ वही दीर्घ है द्वाभ्याम द्वाभ्याम कितने बार वो सामने पर क्या सूत्र लगेगा आंगी चाप दुआ अग्रह से आंगी चाप फिर क्या सूत्र लगेगा ऐ क्यार बने गया द्वयो हो आगे द्वयो हो द्व आगे गौरी शब्द है सिंगी सोशन से अलग हो दीर्घात सूत्र से सु कहा लोप होगा किस सूत्र से अलंज्ञाप्य हो क्या सूत्र कोई को बोलते हलंग्यो दीर्घात क्या सो हल्ञाभ्यो हल्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिश्य प्रमो बोलो सब हलंग सबो हलम आता है हलंग हल दीर्घात बोलो क्या सकार लोप हो जाएगा उकार उपदेश न सीखे है संज्ञा है गौरी अगर सकार का लोप होने से क्या रूप बनेगा गौरी विसर्ग है नहीं संबोधन में गौरी अग्रह सु आने पर नदी संज्ञा है किस सूत्र से यो स्त्र क्यों नदी कोई बोलते अम्बार थ नदी सूत्र से हाँ नदी संज्ञा करता है किस किसको नदी संज्ञा होने पर कोई कार्य है क्या कार्य अम्बारथ नदुरहस्व गौरी के र्रस्व हो जाएगा ह्रस्व होने के बाद सु काल होगा एक घ्रस्वाद शबुदे तो रूप क्या माने गया हे, नहीं। नहीं। हे गौरी विसर गया नहीं औने पर गौरी अग्र ओ गौरी अग्र ओ अब इसमें नदी संज्ञा होने से नदी कार्य अधिक होगा नदी संज्ञा है औ में क्या नदी कार्य होता है होता है कुछ नदी कार्य होता है गी गीत में आन नद्या गे आने पर गौरी अगर गे एक आठ आन नद्या से आठ आठम आगम करो आठ से वृद्धि गौरी अगरे आई क्या बन गया क्या सूत्र लगा नहीं एक गौरी क्या आगे ऐ हो गया गौरी बन गया और सूत्र क्या लगा गौरी होकर के एक आठ आगम हो गया वृद्धि होकर आई बने गई ऐ बन गया उसका तो गौरी भी बन गया अभी सूत्र क्या लगा ए एक सी क्या रूप बनेगा गौरी यही विसर्ग है नहीं हाँ घसी गौस में घट आटा में होगा किस सूत्र से हैं आठ से कौन कहता है फिर आटे से वृद्धि होगी आटे से होने पर प्रत्येक क्या हो जाएगा आस प्राति क्या है गौरी अगर क्या बनेगा गौरी दो बार बनेगा ओस साने पर गौरी अगर ओस क्या सुतल लगेगा ये क्या रो बनेगा गौरी आम आने पर गौरी अगर आम नदी संज्ञा है क्या नूट होगा किस तरह से और तो हो जाएगा क्या रो बनेगा गौरी ना। आम आने गी आने पर गौरी अगर गी गीक हो जाएगा आम क्या सूत्र गेर आम आम होने पर गौरी अगरे आम रसन अद्याप नोट नोट प्राप्त है नोट प्राप्त है क्या हैं सप्तम एकोचन नोट प्राप्त है किस सूत्र से हैं हैप नोट से नोट प्राप्त है कुछ लोग आसे होते सप्तम एकोभन में कहा से आएगा मतलब षष्टी बहुजन होता है है प्राप्त है हृस्व्या पुनट प्राप्त है और आर नद्या से आठ भी प्राप्त है दोनों में पर्व कौन बताओ आर नद्या पर है बी प्रतिशत परम कार्यम आठ नद्या पर है देख लो पुस्तक नंबर देख लो आठ नद्या पर है रस्व नद्यापनूट पर है थोड़ा देख लो नंबर पूछेंगे अध्याय पूछेंगे <laughs> नहीं देख के हम नहीं बोलो सप्तम अध्याय के तृतीय पाद में है आनद्या आन और वो? रसोन प्रथम बात है पर कौन हुआ भी प्रतिशत परम कार्यम में हो जाएगा आठ आगम हो जाएगा गीत को आठ होगा आम को गीत को क्या घी को आम हो गया आम को हो जाएगा आठ फिर आठ से वृद्धि होने के बाद क्या होगा आम फिर नूट प्राप्त है किस सत्र से रसोन प्राप्त है ना नहीं हो जाएगा क्यों नहीं होगा क्या क्या बोलो विप्रतिषेधे न विप्रति सकृत क तो विप्रतिषेधे यदि बाधित तद बाधितमेव तो, तो क्या रूप बनेगा रूप बनेगा ना नहीं बनेगा क्या बनेगा गौरिया उसमें गौर हो भा में क्या बनेगा हाँ इसको रूप बनना शुरू से गौरी गौर गौर हे इति प्रथमा हे गौरी गौरी यहाँ प्रथम पुरुष दीर्घ होगा क्या होगा प्रथम पुरुष दीर्घ दीर्घ दीर्घ उनसे गौरी ही बनेगा गौरी आगे हाँ भ्य कौन बोलता है तृतीय बोलो गौरिया से प्रत्य हो जाएगा गौर में आगे सब एवं तरी तंत्री आदय तरी तंत्री ये सब शब्द ऐसे बनेगा तरी सदरू बना तरी तरियु तर क्या बनेगा तर्यो तरह बनेगा अंत में नहीं होता ष्ठी बोलो बोलो षी तरिया तर्य षी बोलो के स्त्री शब्द स्त्री शब्द में गियंत है अलंज्ञा पर दीर्घा सुलोप हो जाएगा प्रथम आयोजन क्या बनेगा स्त्री और संबोधन में नदी संज्ञा होने से अम्बार्थ नदी और रस हो जाए स्त्री बनेगा ओ पर स्त्री अगर औ पहले एकोणिश से यान प्राप्त है उसके बाद करेगा प्रथम एवं पूर्व सन्न हो जाएगा दीर्घ क्या नहीं होगा दीर्घ निषेध करेगा प्रथम प्रोत्साहन नहीं हुआ तो फिर क्या हो रहेगा एकोण होना चाहिए और उसको बाद करेगा अच्छी सुन धा तो सही हो जाएगा अच्छी सुधा तो रुआम प्राप्त है नहीं सूत्र है क्यों नहीं क्यों नहीं बोलो क्यों प्राप्त नहीं कारण कुछ होगा हाँ ई ई इकारत धातु अचि स्नु धातु भ्रुवांग ये दिया है ई इकारांत उकारांत धातु हो तो ये ही धातु है ई इकारांत धातु नहीं इसलिए ई इकारांत धातु नहीं होने से यहाँ अच्छी स्नु धातु नहीं लगेगा नहीं लगा तो इसके लिए सूत्र अलग बना हुआ है स्त्रिया अश्येय स्याद दजादु प्रत्यय परे आजादी प्रत्यय पर स्त्री शब्द को यंग करने के लिए ही सूत्र है यंग हो जाएगा स्त्री अगर औ आजादी प्रत्यय मिलेगा औंग होने से क्या रूप बनेगा स्त्रीय क्या रहेगा स्त्रिय जस में स्त्रिय संबोधन में है स्त्री हे स्त्रिय स्त्रिय अने पर सूत्र है वाम शशो हो अमी शशि च स्त्रिया यंग वास्यात ये विकल्प से यंग होगा पहले था हमें पूर्व से पूर्व रूप होना था उसके बाद करके हो जाएगा वाम से यंग हो जाए स्त्रिया से यंग नित्य होना था विकल्प से होगा एक पक्ष में यंग एक पक्ष में पूर्व रूप हो जाएगा स्त्रियम यंग होने पर क्या बनेगा स्त्रियम और यंग नहीं होगा तो क्या होगा क्या रूपने क्या सूत्र लगा अमित प्रो इसी प्रकार है और सस में क्या होगा एक पक्ष में यंग होगा क्या बनेगा स्त्री यंग नहीं होगा तो स्त्री क्या रूप क्या सूत्र लगा प्रथम प्रोशन अभी हो गया आगे तृतीया में यंग होगा हैं चतुर्थ में यंग होगा और कोई विशेष कार्य है चतुर्थी में आ नद्या नदी संज्ञा ना गीत को आठ होगा आठ आगमन से आई हो जाएगा अय होने पर स्त्री अग्रे आई क्या बनेगा स्त्री ये यंग होगा हो हो हो हो हो यहाँ यंग हो हो होने के कारण नदी संज्ञा का निषेध होना चाहिए यंग हो उभंग जहाँ होता है नदी संज्ञा निषेध होता ना नहीं निषेध हो जाएगा हाँ स्त्री शब्द को छोड़कर ने यंग उभंग स्ताना व स्त्री शब्द में यंग होने पर भी नदी संज्ञा रहेगी स्त्री शब्द को छोड़कर अन्य तरह यदि यंग उभंग कहीं कुछ हो यंग हो था उभंग हो तो नदी संज्ञा का निषेध होता है यहाँ नदी संज्ञा का निषेध नहीं होगा तो नदी संज्ञा रहेगी गीत में गे से आठ आगम हुआ आठ से वृद्धि यंग स्त्रिय ही घसी घस में क्या रूप बनेगा बन जाएगा उसमें हो आम में नोट है नहीं नहीं नोटवन प्रकार बनेगा स्त्री नाम यहाँ परत्ता नोट लिख दिया किस है किसके अपेक्ष परमाणु में के की अपेक्षा पर नोट पर है इसलिए यंग के अपेक्षा परवन से नोट हो गया नहीं तो यंग हो जाता है स्त्री नाम हो है और सप्तमी कोचन में घी को आम हो जाएगा आम नद्या से आठागम वृद्धि स्त्रीय आम फिर यंग क्या क्यारो बनेगा स्त्रीआम उसमें स्त्रियो हो बन जाएगा हाँ स्त्री शुरू सु, से बोलो स्त्री स्त्रीय हो स्त्रिय होती प्रथम जो सब लोग बोलो आलोच नहीं फिर बोलो स्त्री पहले यंग, उसके बाद स्त्री स्त्रियम स्त्रीम, स्त्रीम, फिर बोलो पहले स्त्री आगे स्त्री फिर द्वितीय बोलो स्त्रियम द्वितीया तृतिया बोलो स्त्रिया है? श्री शब्द है लक्ष्मी रह गया अच्छा अच्छा लक्ष्मी रह गया लक्ष्मी शब्द में गंत नहीं है ई प्रत्या से नहीं होगा विसर्ग होगा गौरी शब्द में प्रथमा कोचन क्या बना गौरी विसर्ग है नहीं लक्ष्मी सतः का है कुछ न क्या बनेगा लक्ष्मी ही सु का लोप नहीं होगा विसर्ग रहेगा अरे बाकी गौरी जैसे बन जाएगा रूप बोलना है इसको नदी संज्ञा है इसलिए नदी कार्य भी होगा ज्ञान तो नहीं उनसे हरंग्यापुद्रीघा से लोप नहीं हुआ बाकी सब गौरी जी से बनेगा प्रथम बोलो लक्ष्मी ही लक्ष्मी लक्ष्मी हे लख्ष्ण। नदी तो हाँ, संज्ञा है या नहीं अम्बारथ नदी हस होगा हाँ संबोधन बोलो संबोधन में प्रथा है कह विसर्ग है या नहीं है अब है कह नहीं क्या बनेगा विसर्ग है संबोधन में कहाँ ह्रस्वाद समबुद्धि वो क्यों नहीं लगा प्रथम एक में? हैं? समबुद्धि नहीं है, ह्रस भी नहीं है, हल्बा बुद्रिया भी नहीं लगे गिहते भी नहीं अभी शुरू से बोलो। लक्ष्मी ही, लक्ष्मी हे लक्ष्मी लक्ष्मी इति एती, इति है सप्तमी बोलो ओस में विसर्ग लक्ष्मी सप्तमी अभी श्री शब्द श्री शब्द भी श्री धातु है ये ज्ञान ग्यंत तो नहीं हुआ सु का लोक नहीं हुआ श्री ही बनेगा श्री के अव आने पर ये यौंग करने के लिए सूत्र क्या है अच्छे श्रृंग धातु भुवांग यउ ये यंग हो जाएगा श्रीयउ बन जाएगा यंग होने से हाँ श्रेयउ आगे जस में श्रेय अ पर क्या होगा श्रीय श्रीयउ श्रिय यहाँ अच्छा आगे हाँ संबोधन पर ये नदी संज्ञा प्राप्त थी यो नदी सूत्र से स्त्रीलिंग है यंते किंतु यंग होने से ही ये सत्य लगेगा ने यंग उंग स्थाना वस्त्री ने यंग उभंग स्थानों अस्त्री यंग उभंग स्थानों जिसमें यंग उभंग की स्थिति हो अस्त्री स्त्री शब्द को छोड़ करके न नदी संज्ञा जिसकी नदी संज्ञा प्राप्त थी उसमें ही निषेध करेगा प्राप्ते सती निषेधा अप्राप्त हो तो निषेध क्या करना प्राप्त हो पर निषेध प्राप्त कहाँ होगा जो ई इकारात उन्त शब्द हो नित्य स्थिलिंग हो उनको न नद्य संज्ञा उनकी प्राप्ति थी प्राप्त थी वहां निषेध हो जाएगा यदि इंग उभंग स्थिति हो इंग उभंग हो स्थिति हो जिसमें इंग उभंग की स्थिति हो ता दुत कारण तु कार तो नदी संज्ञा न तो नदी संज्ञा नहीं होगी स्त्री शब्द की नदी संज्ञा होती है यंग होने पर भी न तू स्त्री इसे संबोधन में नदी संज्ञा हो गया नहीं नदी संज्ञा से हर्ष। हर्ष। नहीं।, नहीं हो अम्बारद नद्यो ह्रस्व लगेगा ह्रस्व नहीं होगा तो लोप तो संबोधन क्या बनेगा हे श्री ही विसर्ग रहेगा प्रथम आये क्वेश्चन में क्या बना था श्री सम्पुद्धि में हे श्री ओवान पर यंग कर देना क्या बनेगा श्रीयउ जश पर श्रीव। श्रीय द्वितीय में श्रीय श्रीयउ श्रीयह यंग हो जाएगा तृतीय में श्रीया बोलो श्री श्री भ्याम श्री भी अच्छा यहाँ चतुर्थी में लग गया सूत्र चतुर्थी में एक सूत्र पहला आया था गीति ह्रस्व याद है किसको गीति ह्रस्व लगता है विकल्प से नदी संज्ञा होगी विकल्प से नदी संज्ञा होने से एक बार नदी कार्य हो एक बार यंग हो जाएगा नदी कार्य होने पर आठ नदी आठ आगम आठ से वृद्धि यंग श्रेयई बनेगा क्या बनेगा श्रेय नदी संज्ञा नहीं होने पर आठ की सूत्र से होगा नहीं होगा तो रूप बनेगा श्री अग्र ए यंग का क्या बनेगा श्रीए कितने कितन रूप है नदी संज्ञा पक्ष में कितने रूपये एक, एक क्या रूप श्रीए श्री और नदी संज्ञा नहीं हो तो श्रीए श्री कितने रूप भ्या में श्री, श्री भया आगे चतुर्थ में क्या बनेगा श्रीए श्री पंचम में दो बनेगा नदी पक्ष श्रेय नहीं तो श्रेय ष्टी में क्या बनेगा श्रेय श्रेय ओ उसमें कितनो बनेगा हम क्या बनेगा श्रेय हो आम आने पर यंग हो गया नूट होगा नूट हो जाएगा परी नाम बन जाएगा अच्छा इसमें सूत्र है वामी यंग उभंग स्थानु आमी, व नदी संजोस्तव न तो स्त्री एक पक्ष में नदी संज्ञा हो जाएगी विकल्प से वामी सूत्र से यंग उपंग हो जैसे गित्ती रस लगा ऐसे वामी भी तो विकल्प से नदी संज्ञा नदी संज्ञा पक्ष में नोट के सूत्र से होगा और नदी संज्ञा नहीं हो तो नोट नहीं।, नहीं होगा यंग हो जाएगा नोट पक्ष में यंग के सूत्र से होगा ऐंग नहीं।, नहीं होगा तो रूप क्या मानेगा श्री नाम नत् हो जाएगा श्री नाम यंग हुआ नूट हुआ किशोत् से जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो नूट नहीं होगा ऐ तो फिर यंग हो जाएगा किशोत् से अच्छी संध्या तो हमारा लग जाएगा वो पहले केवल उसमें यंग करने के बाद नदी संज्ञा विकल्प करता है अच्छे सुधार यंग हो जाएगा श्रीयाम क्या बनेगा सप्तमी <स्थाथ> कौचर में, में नदी संज्ञा है नित्य नदी संज्ञा पक्ष में रूप बनेगा श्रीआम नदी संज्ञा नहीं हो तो श्री क्या है उसमें श्री हो सप्तमी बहुचर में श्री सुत्रीसु हाँ सुर से बोलो श्री शुरू से बोलो श्री विसर्ग है क्या हाँ विसर्ग बोलो जी। जी नहीं बिसर्ग है अथवा नहीं सुनने वाले को पता चले आप बोलते हो तो दोनों चल जाएगा विसर्ग हो तो भी चलेगा विसर्ग नहीं तो चलेगा जब रूप नहीं आएगा ना ऐसे बोल देते हैं दोनों तरफ क्या बोलेंगे हाँ श्री हमेशा भीष में कोई व्यय करते हैं यहाँ कोई दो चार पाँच है उनमें से कोई भीष बोलते समय व्यय करते हैं इधर दो चार इधर कोई एक दो ही हाँ फिर भी बोलो श्रेया शब्द हो गया धेनुर धेन मतिवत धेनु शब्द है मति शब्द जिस प्रकार स्त्रीलिंग होने से गीति रस सूत्र लगा गीत पर रहते विकल्प से नदी संज्ञा नदी संज्ञा नहीं हो तो घी घी संज्ञा है रूप बनना धेनु धेना धेनुन धैन वह बोलो प्री देनु हे हाँ एक वचन में क्या बना संबोधन में हे देनु उकारे विसर्ग है नहीं द्विवचन में हे क्या है अंत में दीर्घ खाली कौन से होगा कर धेनु विसर्ग है नहीं नहीं, नहीं। दी बोलो धेनुम क्या दीर्घ होता है क्या ऊनुम धेनु हाँ दीया बहु जने क्या मानेगा धेनु नू ऊ दीर्घ है धेनु विसर्ग है क्या हाँ द्वितिया बोलो देनु दे, दुं, दे दुं। इती तृतीया किसने बोला तृतीया बोलो दे। क्या आंगू नाश्ते आम लगे या नहीं नहीं क्या बनेंगा क्या दो दो रूप बनेगा गीतिस्य नदी संज्ञा होने पर आठ नदी आठ नदी आठ से बुद्धि धे नु अग्रे अ क्या बनेगा धेन्वई और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो घेर गित्र से गुना और अयादेश धे न वे क्या रूप बनेगा दो रूप लो धेन्वई धे पंचमी प्रकार नदी संज्ञा आ नदी आठ चुती धेनु आ क्या बनेगा धेनुआ जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो घेर घी घसीच क्या बनेगा हाँ क्या रूप बना दो धेन्वाहा विसर्ग किसम हाँ बोलो फिर धेन्वाहा धेु विसर्ग बोलो दे देनो, देनो नहीं विसर्ग दूर में है ना एक में है विसर्ग को कौन बोलेगा बोलो देनो नहीं वाह बाची बोलो धेन्वाहा देनो, देनो। देनो। धेनु नाम दीर्घनु नाम सप्तमी कचन में, में। नद्य संज्ञा पक्ष में क्या बनेगा धेन वाम नद्य नहीं हो तो हैं धेन्वी कैसे बनेगा अच्छा के धे नौ क्या बनेगा हाँ बोलो सप्तमी धेन धेनु मतीसाद बोल तो सब कोई आद है या नहीं मत ही मती मत ये धेनु फिर बोलो धेनु देनु, देनु, देनु.